कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं उद्धव गीता यानी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं और इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए अवधूत की कथा बता रहे हैं ये जो अवधूत हैं, यानी कि दत्तात्रेय जी जो हैं, उन्होंने 24 गुरुओं से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की हैं और अपने गुरुओं का परिचय दे रहे हैं वो जो कि प्रकृति से भी उन्होंने अनेक गुरु चुने उन्होंने हर जगह से हर चीज सीखी उन्होंने वृक्ष से धरती से पर्वत से वायु से आकाश से अग्नि से बहुत कुछ सीखा और आज श्रीमद भागवतम के ग्यारहवीं स्कंद के सप्तम अध्याय में अड़तालीसवें श्लोक में और उनचासवें श्लोक में एक और सीख हमें बता रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा और किससे कह रहे हैं विसर्गा शमशानता भावेह नात्मना कला नाम चंद्रस् कालेना व्यक्त वर्तमना कालन वेगेन भूता नाम प्रभवाप्ययो नित्यावी न दृश्य ते आत्मनो अग्नेर यथार्थी शाम अर्थात दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने चंद्रमा से भी कुछ सीखा है चंद्रमा से भला कोई क्या सीख सकता है परंतु दत्तात्रेय जी जैसे शिष्य दत्तात्रेय जी जैसे महामुनि हर चीज से और हर व्यक्ति से स्थावर से जंगम से प्रकृति के विभिन्न प्रकार के अवयवों से सब कुछ सीखते हैं चंद्रमा से भी उन्होंने कुछ शिक्षा लिए है वो कह रहे हैं कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाए घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन तो भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है वो ना घटता है और ना बढ़ता ही है वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है तो बहुत बड़ा ज्ञान लिया है दत्तात्रेय जी ने चंद्रमा से अगर हम ध्यान से चंद्रमा को देखें खासतौर से अगर हम शुक्ल पक्ष की षष्ठी या तृतीया या सप्तमी का चंद्रमा देखें तो हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि चंद्रमा कि जो गोलाई है वो आसमान में मौजूद है पूरा ही आकार अस्तित्व में है लेकिन उसका एक अंश है जो दिखाई दे रहा है वो द्वितीय का चंद्रमा वो तृतीया का वो चतुर्थी का ष्टी का सप्तमी का और ऐसे होते होते होते होते धीरे धीरे धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता चला जाता है शुक्ल पक्ष का ऐसा हमें लगता है क्योंकि प्रकाश बढ़ता चला जाता है, है न और फिर उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है और फिर फिर वो जो गोलाकार आकृति हमको दिख रही थी आसमान में वो पूरी प्रकाशमय हो जाती है इसके बाद घटना प्रारंभ होता है चंद्रमा घटता चला जाता है धीरे धीरे धीरे धीरे घटते घटते घटते घटते और फिर अमावस्या आ जाती है आसमान में चंद्रमा नहीं है ऐसा लगता है लेकिन तो भी उसकी वो गोलाकार आकृति विद्यमान रहती है तो ये होता है काल के प्रभाव से ये पूरा फिक्स्ड है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा ऐसा दिखेगा है ना या कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ऐसा दिखेगा विभिन्न प्रकार की जो तिथियां हैं उसमें चंद्रमा का रूप ये होगा हु? तो जैसा दिन होगा वैसे ही चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती दिखेंगी लेकिन तो भी ये हमें पता है कि चंद्रमा पूर्ण आकार लिए हुए विद्यमान है।, है वो वहां पर वो वहां से गया नहीं अगर अमावस्थ भी हुई तो हमें प्रकाश नहीं दिख रहा है केवल लेकिन चंद्रमा विद्यमान है है ना इसी तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं बीच में आती है जैसे कि बच्चे का जन्म होता है फिर उसका शरीर थोड़ा और बड़ा होता है और बड़ा होता है वो पौगंड अवस्था को प्राप्त करता है वो किशोर अवस्था को प्राप्त करता है वो युवा होता है वो अधेड़ होता है प्रौढ़ होता है धीरे धीरे वृद्ध होता चला जाता है और फिर शरीर समाप्त तो हो जाता है लेकिन तो भी शरीर के अंदर जो बैठी है वो जो कि हम है हम नित्य है हमारा अंत नहीं होता है ना हमारा अंत बिल्कुल भी नहीं होता तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं वो शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं जैसे कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, पर चंद्रमा तो विद्यमान ही रहता है हु? इसी प्रकार से शरीर जन्म लेता है और मृत्यु तक उसके विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती है लेकिन आत्मा से उन अवस्थाओं का कोई भी संबंध नहीं है लेकिन देखिए तो भी दत्तात्रेय जी ने तो ये सीख लिया हम चंद्रमा को रोज देखते हैं कई बार तो देख भी नहीं पाते हैं है ना लेकिन अगर देख पाए तो बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं बहुत सारे काम हैं और अगर कोई ध्यान से भी देख ले तो कई तरह के शेर वायरी लिख देता है गाने बना देता है कोई चंदा मामा बोल देता है कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ लेकिन ये सीख भला कौन लेता है दत्तात्रेय जी ये सीख हमें बता रहे हैं हुँ? हम तो देखिए इस संसार को हमेशा सत मानते हैं नित्य मानते हैं पवित्र मानते हैं सुख स्वरूप मानते हैं यही हमारी भूल है यही हमारा भ्रम है हम देखते हैं सुनते हैं सोचते हैं अभी भी जैसे कि हम ये रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं और विचार आ रहा है कि बात बिल्कुल सही कही है लेकिन तो भी ये भ्रम नहीं मिटता मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता वो संसार को बार बार सत्य सुख स्वरूप मानता है अपने शरीर को ही मैं मानता है और बारंबार विषयों में जा फंसता है हुँ? अगर कोई भक्ति अपना ले भजन करने लगे तो शायद ये अवस्थाएं छूट जाएं लेकिन तो भी नहीं छूटती भक्ति करने के बाद भी इंसान के मन में एक बात आ जाती है और वो ये कि मुझे लोग जाने प्रतिष्ठा हो मेरी मेरे भजन की बात हो हर जगह मैं महात्मा हो गया तो ये भी बड़ी भयंकर बात है तो काल सब कुछ समाप्त कर देता है हमें नहीं पता चलता इसी तरह से अगले श्लोक में दत्तात्री जी कह रहे हैं कि जैसे आग की लपट या दीपक की लो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है और उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिखाई नहीं देता वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है परंतु अज्ञानवश वो दिखाई नहीं पड़ता हम अपने आसपास देखते हैं तो ये देखते हैं ना किसी बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत बधाई गाई जाती है क्या नहीं होता और वहीं पास में कोई जवान मर जाता है या बूढ़ा आदमी मर जाता है तो हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता हम अपना फंक्शन जिसमें आए थे उसमें आनंद ले रहे होते हैं विचार ही नहीं उठता कि यहाँ तो हम इतनी बधाइया गा रहे हैं और वहां क्या हो रहा है ये एक जगह जन्म और दूसरी जगह मृत्यु ये क्या अवस्थाएं हैं? क्या ये सबको लगती हैं? इनसे निकलने का उपाय क्या है हुँ? बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनके अंदर ये प्रश्न उठता है वरना तो लोग ये सोचते हैं कि हे प्रभु ये संसार जो कि मिथ्या है असत है वो वास्तव में असत नहीं है सत्य है ऐसा सोचते हैं कोई कोई है जो सोचता है कि प्रभु ये शरीर ये धन ये बाल ये बच्चे ये सब यथार्थ में नहीं है मैं जानता हूं बहुत सुन लिया पर क्या करूं किसी दूसरे ने मुझे नहीं बांधा पर मैं अपने ही मोह के द्वारा मुह रूपी रस्सियों के द्वारा तोते की तरह परवश वर्ष बंधा पड़ा हूं अपने ही अज्ञान से बंद गया हूं जैसे कि मान लीजिए किसी को स्वप्न में बहुत प्रकार के रोग हो जाए जिनसे मानो उनकी मृत्यु ही आ जाए और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहे लेकिन जब तक कि वो व्यक्ति जागेगा नहीं तब तक वो उपाय उसे लगेगा नहीं क्योंकि वो तो मर ही गया ना इसी प्रकार से ये जो माया का भ्रम है ना मैं और मेरा ये जो शरीर में हमारा अभिमान है ये जो देह आवेश है इसी के कारण हमें पीड़ा भोगनी होती है हम हमेशा मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं कभी कुछ नहीं मिलता हम्म हमें लगता है कि ये हमारा भ्रम है कि संसार में दुख है भाई देखो ना सामने वाले कितने सुखी हैं और हम सुखी नहीं होंगे क्या हम भी अगर ऐसी मेहनत करें तो सुखी हो जाएंगे परंतु परंतु सत्य तो ये है शास्त्र तो ये कहते हैं गुरुवर्ग और साधु वर्ग संत स्मृतियां सभी एक स्वर से कहते हैं कि ये जो जगत दिख रहा है ना ये इतना नश्वर है इतना नश्वर है कि ये असत है ये दुख स्वरूप है जब तक इसकी आसक्ति को त्याग करके भगवान का भजन नहीं किया जाता तब तक ऐसी किसी की भी शक्ति नहीं जो इस भव रूपी विपत्ति का नाश कर सके हम अपने बल पर इस भव सागर को पार नहीं कर सकते परंतु याद रखिए, जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता अहमता ममता यानी मैं और मेरा ये मिट नहीं जाती तब तक जीव कभी भी सुख नहीं पा सकता और ये बात दत्तात्रेय जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसी बात की पुष्टि वो बारंबार अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को चाहे वो आसमान है चाहे वो धरती है चाहे वो अग्नि है चाहे वो वायु है चाहे चंद्रमा है चाहे दीपक है उनको देख के करते हैं है? आग कि लपट अगर हम देखें या दिया जला दें तो हमें लगता है ये दिया जलता ही रहेगा उसकी लो स्थिर जैसी हो जाती है पर हम नहीं जानते कि उसकी लो धीरे धीरे समाप्त हो रही है क्षण क्षण में उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही है उत्पन्न हो रही है नष्ट हो, हो रही है ये क्रम बारंबार चल रहा है पर हम देख नहीं पाते और अचानक अंत में अंत में दिया बुझ जाता है और धुआं उठने लगता है तब समझ आता है कि दिया तो बुझ गया आग की जो लपट है उसे देखकर लगता है कि अग्नि तो बुझ गई लेकिन वो बुझने वाली है ये समझ नहीं आता तो ये जो काल है ना ये जल की तरह प्रवाहित होता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है काल कभी नहीं रुकता है और क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं हमारे सामने होता है पर हम देख नहीं पाते विचित्र बात है पर सत्य बात है सामने होता है कोई पैदा हुआ और कोई मर गया हम हर्षित भी होते हैं पैदाइश पर मरने पर शोकाकुल भी हो जाते हैं लेकिन भगवान ने गीता में कहा धीरस तत्र न जो बात को जान लेता है सच्चाई जान लेता है वो अत्यंत धीर हो जाता है वो कभी भी मोहित नहीं होता याद रखिये ये जो मोह है ना ये जो आसक्ति है यही है हमारा असली बंधन असली बंधन इस आसक्ति को यदि हम भगवान के चरणों में लगा देंगे तो यही बन जाएगा मुक्ति का द्वार हम्म ये शरीर मुक्ति प्राप्त करने का भगवत प्रेम प्राप्त करने का भगवत आनंद को प्राप्त करने का एक बड़ा ही सुंदर और इकलौता माध्यम है ये माध्यम अगर हाथ से निकल गया तो फिर फिर बहुत कष्ट है बहुत कष्ट है जो लोग इस बात पर यानी शास्त्र की बात पर विश्वास करते हैं शास्त्रों के कथन पर जो विश्वास करते हैं वो जरूर दत्तात्रेय जी की बातों पर भी विश्वास करते हैं कि दत्तात्रय जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश लिए हैं और ये सुंदर उपदेश यूं ही जारी रहेंगे सुनते रहिएगा समर्पण